भागवत कथा दशम स्कंध पूर्वाध हे राजन इसके बाद वसदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधिपूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञों पर संस्कार करवाया उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बक्षणों वाली गौ सभी गाँवें गले में सोने की माला पहने हुए थीं तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी महामती वसदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गाँवें मन ही मन संकल्प करके दी थीं उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी इस प्रकार यदवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्रीकृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमता स्वीकार किया श्रीकृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं सर्वज्ञ हैं सभी विद्याएं उन्हीं से निकली है उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके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 कैसे करने चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्टदेव के समान उनकी सेवा करने लगे गुरुवर शांप जी उनकी शुद्ध भक्ति से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने दोनों भाइयों को छहों अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी उनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद मनुस्मृति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 अध्ययन कर रहे थे उन्होंने गुरु जी केवल के एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल चौसठ दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने चौसठों कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया चौसठ कलाएँ ये हैं गान विद्या वाद्य भांति भांति के बाजे बजाना नृत्य नाट्य चित्रकारी बेल बूटे बनाना चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना फूलों की सेज बनाना दांत, वस्त्र और अंगों को रगना मड़ियों की फर्श बनाना सैया रचना जल को बांध देना विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना हार माला आदि बनाना कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना कपड़े और गहने बनाना फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना कानों के पत्तों की रचना करना सुगंधित वस्तुएँ इत्र तेल आदि बनाना इंद्रजाल जादूगरी चाहे जैसा वेश धारण कर लेना हाथ की फुर्ती के काम तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना सुई का काम कठपुतली बनाना नचाना पहेली प्रतिमा आदि बनाना कूटनीति ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना समस्या पूर्ति करना पट्टी भेत बाण आदि बनाना गलीचे दरी आदि बनाना बढ़ई की कारीगरी गृह आदि बनाने की कारीगरी सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा सोना चांदी आदि बना लेना मणियों के रंग को पहचानना खानों की पहचान कर पहचान पहचान वृक्षों की चिकित्सा भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति तोता मैना आदि की बोलियाँ बोलना उच्चाटन की विधि केसों को सफाई का कौशल मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना म्लक्ष काव्यों का सम, समझ लेना विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान शकुन अपशकुन जानना प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना नाना प्रकार के मातृ यंत्र बनाना रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना सांकेतिक भाषा बनाना मन में कटकना करना नई नई बातें निकालना छल से काम निकालना समस्त केशों का ज्ञान समस्त छंदों का ज्ञान वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या दूत क्रीड़ा दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना बालकों के खेल मंत्र विद्या विजय प्राप्त कराने वाली विद्या और चौसठवा बेताल आदि को वश में रखने की विद्या ज्ञान प्राप्त कर लिया इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सादीपिनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग ले महाराज सांदिपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था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 उस समय यह जानकर कि यह साक्षात परमेश्वर है अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ भगवान ने समुद्र से कहा समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्रों को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो मनुष्य वेधारी समुद्र ने कहा देवाधिदेव श्री कृष्ण मैंने उन बालकों को नहीं लिया है मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया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 कुछ चाहे मांग ले गुरु ने कहा बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी अब और क्या चाहिए जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है वीरों अब तुम दोनों अपने घर जाओ तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे कभी विस्मृत न हो बेटा परीक्षित